शक्ति धर्मप्रेम सज्जनों विद्यार्थीगण मार्सी दयानंद जी ने अपनी लेखनी से बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और उन सभी ग्रंथों में वेदानुकूल सिद्धांत की बातें दी हैं व्यवहार पक्ष और सिद्धांत पक्ष दोनों को जो व्यक्ति अलग अलग करके देखता है सिद्धांत पक्ष जिसके पास प्रबल है उसको विद्वान कह देते हैं और जिसके पास व्यवहार पक्ष प्रबल है उसको धार्मिक कह देते हैं और यदि दोनों चीजें एक साथ हों तो कहना ही क्या है ऋषि दयानंद जी ने व्यवहार भानु में लिखा है कह रहे कि धार्मिक सब कोई हो सकते हैं किंतु विद्वान सब नहीं हो सकते धार्मिक सभी मनुष्य बन सकते हैं विद्वान सब नहीं बन सकते ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं कि धार्मिक बन गया विद्वान नहीं बना आगे बढ़कर के कह रहे हैं कि विद्वान बनना आवश्यक है कितना आवश्यक है कह रहे हैं कि धार्मिक व्यक्ति को कोई दूसरा मत संप्रदाय विद्वान व्यक्ति बहका करके अपने मत में लेके जा सकता है लेकिन जिस व्यक्ति के सिद्धांत प्रबल हैं, सिद्धांत पक्ष मजबूत है उस व्यक्ति को कोई दूसरा बहका नहीं सकता अपने मत संप्रदाय में लेके नहीं जा सकता तो व्यवहार के साथ साथ विद्या विद्वत्ता सिद्धांत ये बहुत आवश्यक है ऋषि दयानंद जी ने पुस्तक लिखी मैं लेके आया हूं छोटी सी पुस्तक है व्यवहार भानु उपाचार्य जी इससे भी छोटी पुस्तक को आपके सामने रख रहे हैं आरिद्य रत्नमाला सौ रत्न उसमें दिए हैं यहां ऋषि दयानंद जी ने व्यवहार की बातें देते हुए साथ साथ सिद्धांत भी दिया है और स्वामी दयानंद जी ने इस पुस्तक का नाम ही व्यवहार भानु अर्थात व्यवहार का सूर्य रखा है स्वामी दयानंद जी ने भी जितनी भी पुस्तकें लिखी है उनमें व्यक्ति एक एक पंक्ति भी पढ़ता है और एक छोटा सा पैराग्राफ भी देखता है तो ऋषि दयानंद जी का बहुत कुछ उसमें से आशय निकालता है कभी गुरुदत्त जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कहता था कि मैंने इस सत्यार्थ प्रकाश को 16, 17, 18 बार 19 बार जितनी भी बार पढ़ा है उस समय का बुद्धिमान व्यक्ति है और कितना बुद्धिमान व्यक्ति है उनकी जो पुस्तक लिखी गई थी उस समय उनकी लिखी हुई पुस्तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी ऐसा सुनते हैं इतना बुद्धिमान व्यक्ति जिनकी पुस्तक विदेश में जो चर्चित विश्वविद्यालय है सबसे बड़ा विश्वविद्यालय उस विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती थी वो बुद्धिमान व्यक्ति भी कह रहा है कि मैं ऋषि दयानंद जी को जब जब पढ़ता हूं तो मुझे नई नई बातें मिलती हैं अर्थात स्वामी दयानंद जी का आशय बहुत गहरा होता था कई बार हम प्रारंभ में पढ़ते हैं पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती लेकिन उन्ही बातों को बार बार पढ़ते हैं तो बातें समझ में आती है स्वामी दयानंद जी ने ये व्यवहार भानु लिखी है व्यवहार का सूर्य लिखा है और इस व्यवहार के सूर्य को व्यवहार भानु पुस्तक को स्वामी दयानंद जी ने जो वेदांग प्रकाश लिखे हैं, चौदह वेदांग प्रकाश लिखे उन चौदह वेदांग प्रकाशों में से तीसरी पुस्तक पढ़ने पढ़ाने की लिखी है वर्णोचारण शिक्षा संस्कृत वाक्यानुप्रबोध और ये व्यवहार भानु तीसरे क्रम पे रखी है अर्थात ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं कि विद्या के साथ साथ यदि व्यक्ति व्यवहार में कुशल होता है तो बहुत सारी प्रतिज्ञाएं यहां कर रहे हैं जब इस पुस्तक का उपसंगार करने लगे तो ऋषि दयानंद जी ने एक बड़ी बात कही है कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इसके अनुसार वर्तेगा वर्तावेगा वह कहीं कभी दुख को प्राप्त नहीं होगा ऋषि दयानंद जी प्रतिज्ञा करें कहीं कभी दुख को प्राप्त नहीं होगा और जो इसके विपरीत वर्तेगा वो कहीं कभी सुख को प्राप्त नहीं होगा ऋषि दयानंद जी ने इस छोटी सी पुस्तक की भूमिका लिखी कितनी सी ये केवल एक पृष्ठ पर लिखी है और इस एक पृष्ठ की भी देखेंगे आप आधी भूमिका के अंदर ऋषि दयानंद जी ने विशेष बातें कह दी धीरे धीरे जब तक उपाचार्य जी स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक इसी को लेके थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे जितना होगा ऋषि दयानंद जी ने इस छोटी सी भूमिका के अंदर हमारे लिए चार उपयोगी बातें कही हैं। चार उपयोगी बातें क्या कही हैं? एक बात तो ये है कि हम कहीं कभी हानि नहीं चाहते लाभ ही चाहते हैं तो इस छोटी सी पुस्तक में इस छोटी सी भूमिका के अंदर ऋषि दयानंद जी ने दिखाया है कि कौन हानि को प्राप्त होता है और कौन लाभ को प्राप्त होता है हानि कोई नहीं चाहता लाभ ही चाहता है दूसरी बात क्या चाहते हैं हम दूसरी बात चाहते हैं कि सभी लोग हमारा सत्कार करें तिरस्कार कोई न करे सम्मान सभी चाहते हैं तो ऋषि दयानंद जी ने ये इस छोटी सी भूमिका में यह भी लिख दिया कि सम्मान किसका होने वाला है और तिरस्कार किसका होने वाला है तीसरी बात यहां लिख रहे हैं कह रहे हैं कि विश्वास किसका होता है हम सब चाहते हैं कि हमारा विश्वास हो यदि सामने वाला व्यक्ति ये कह दे कि तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास नहीं है विश्वास नहीं है तो हमारे अंदर कैसी ठेस लगती है और कई बार तो ये मन में आता है कि सामने वाले को विश्वास ही नहीं है तो इसके साथ रहने का फायदा क्या है दूर दूर बिछड़ने तक की बातें आ जाती हैं विश्वास की बात कही है और ऋषि दयानंद जी यहाँ काम बनने वाली बात कहते हैं किसके काम बनते हैं और किसके काम बिगड़ते हैं बहुत छोटी सी भूमिका है आप याद कर सकते हैं केवल और केवल दस बारह पंक्तियां हैं इन दस बारह पंक्तियों के अंदर स्वामी दयानंद जी ने बहुत कुछ उड़ेल दिया है क्या लिखते हैं मैंने इस संसार में परीक्षा करके निश्चय किया है जैसे वैज्ञानिक लोग परीक्षा करते हैं और परीक्षण जब ठीक ठीक हो जाता है तब निश्चय करते हैं वे निर्णय के ऊपर उतरते हैं यहां भी स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं कि मैंने इस संसार में परीक्षा करके निश्चय किया है क्या निश्चय किया है कह रहे हैं कि जो मनुष्य धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है परीक्षा की और फिर निश्चय कर लिया निश्चय करने के बाद निर्णय सुना रहे हैं जो व्यक्ति इस संसार में धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है कह रहे हैं कि उसको सर्वत्र सुख लाभ होता है लाभ कौन सा चाहिए धन का लाभ ऋषि ने नहीं लिखा है स्वास्थ्य का लाभ नहीं लिखा है और दुनिया के जितने सारे लाभ लिखे हैं वो लाभ नहीं है जो हमें चाहिए वो लाभ स्वामी दयानंद जी ने लिखा है चाहिए क्या सुख लाभ होता है हमें सुख चाहिए और वो सुख का लाभ कहां होगा स्वामी दयानंद जी ने कह दिया जो धर्म युक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है ठीक ठीक वर्तता है अब ये ठीक ठीक वाली बात हमें कई बार पल नहीं पड़ती माने प्रधान जी जैसे शुभ प्रवचन कर रहे थे उनके प्रवचन में बहुत सारी बातें ऐसी आई हम कहा कैसे किस परिस्थिति में अपनी बात को लागू करना चाहते हैं लागू करते हैं यदि उस परिस्थिति के अनुकूल हमारी वो बात लागू हो जाती है तो वहां कुछ ठीक ठीक कह सकते हैं कि ये हुआ ठीक और यदि परिस्थिति कुछ है सिद्धांत हम जान रहे हैं उस परिस्थिति में उस सिद्धांत को उस समय लागू नहीं कर पाए तो ठीक ठीक नहीं होगा भले ही हम कितने तत्वज्ञ हों कितने भी शास्त्र पढ़ रखे हों कितने बुद्धिमान कहलाते हों लेकिन परिस्थिति विशेष आने के बाद हम अपने उस ज्ञान को लागू नहीं कर पाते ठीक ठीक नहीं बन पाता तो सुना होगा नाव लेकर के जा रहे हैं नाविक चल रहा है एक और बहुत बड़ा प्रोफेसर नाव के अंदर है यात्रा चल रही है यात्रा चल रही है व्यक्ति ने जीवन लगाया जीवन किसमें लगाया उस प्रोफेसर ने कई सारे विषय पढ़ने में बहुत बड़ा अपने जीवन का हिस्सा लगाया जीवन के वर्ष लगाए और वो वर्षों लगाने के बाद यात्रा कर रहा है नाव चल रही है प्रोफेसर के मन में आता है कि नाविक से बात ही कर ली जाए बात कर ली जाए तो आपस में वार्तालाप होता है और वार्तालाप होता है तो प्रोफेसर पूछ ही बैठता है कि भैया नाविक तुम नाव ही खेते रहे या विज्ञान भी पढ़ा है कुछ कुछ साइंस पढ़ा है अरे नहीं बाबूजी हमारा तो काम है नाव हांकना नाव चलाना हम कहा साइंस विज्ञान पढ़ने वाले है वो प्रोफेसर माथे में हाथ मार करके कहता है कि भैया तुम्हारी चौथाई जिंदगी बर्बाद हो गई व्यर्थ में गई ठीक है बाबूजी हमारी चौथाई जिंदगी बर्बाद गई व्यर्थ में गई अब कह रहे हैं थोड़ी देर बाद फिर प्रोफेसर ने एक प्रश्न पूछा कि नाविक भैया क्या तुमने गणित विद्या पढ़ी है गणित विद्या पढ़ी है तो उन्होंने कहा कि कहा बाबू हम गणित विद्या पढ़ने वाले हैं हम तो रोजी रोटी कमाते हैं नाव चलाकर के हमने गणित नहीं पढ़ा नाविक कहता है तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद गई बेकार गई और आगे चले तो एक और फिर प्रश्न पूछ लिया इसी प्रकार का कोई विषय लिया और विषय लेकर के फिर पूछा कि नाविक भैया तुमने ये पढ़ा नहीं हमने नहीं पढ़ा अरे तुम्हारी तीन हिस्से की जिंदगी बर्बाद गई तो तुमने ये ही नहीं पढ़ा तो हो क्या नाव चल रही है और नदी में अथवा समुद्र में लहरें उठने लगी लहर उठ रही है और भयानक लहर उठने लगी नाविक पूछता है कि बाबूजी जी तो मैंने गणित पढ़ा ने विज्ञान पढ़ा है ने भूगोल खगोल की विद्या पढ़ी है और मेरी तो तीन हिस्से जिंदगी बर्बाद गई अब मैं आपसे पूछता हूं क्या आपको तैरना आता है आपको तैरना आता है आपने बड़े बड़े ग्रंथ तो पढ़ डाले अरे नहीं मैं मुझे तैरना नहीं आता तो कहने लगे कि बाबूजी मेरी तो तीन हिस्से जिंदगी बर्बाद गई है तेरा तो पूरा का पूरा गया तो नहीं बचने वाला अब वो ग्रंथ तो बहुत सारे पढ़े थे उसने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद भी एक हिस्सा छूट गया विशेष हिस्सा छूट गया ऐसे ही ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि बहुत सारा हम पढ़ लेते हैं पढ़ने के बाद ये व्यवहार का हिस्सा छूटता है व्यवहार का हिस्सा छूटता है तो वो हिस्सा छूटने से बहुत सारा हमारा कुछ बहुत बड़ी हानि होती है लाभ नहीं हो पाता यहां ऋषि दयानंद जी सुख लाभ की बात कर रहे हैं जब व्यक्ति ठीक ठीक वर्तता है धर्म युक्त, युक्त व्यवहार में उसको सर्वत्र सुख लाभ होता है सर्वत्र होता है एक स्थान विशेष पर नहीं होता है क्या जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता चला जाता है बड़ा पद से कहिए बड़ा आप विद्या से कहिए बड़ा आप किसी और प्रतिष्ठा से कहिए ऐसा लगता है कि भय भी साथ साथ बढ़ने लग जाता है उतना ही भय सताने लगता है कब सताने लगता है ये भय जब व्यक्ति के अंदर धार्मिकता नहीं होती पद मिल गया तो ये लगता है कि ये पद छीन न लिया जाए उस अपने पद की सुरक्षा में जीवन लगाने लग जाता है व्यक्ति क्यों लगाने लगता है क्यों भय ये पैदा हो गया पैदा इसलिए भय हो गया क्योंकि धार्मिकता में कहीं ना कहीं न्यूनता है एक संस्कृति की बात सुनी होगी आपने हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति शायद पाकिस्तान में चली गई और उस हड़प्पा से आ हटा दें तो क्या आ जाता है आ हटा दिया हमने हड़प्पा से आ हटा दिया क्या बन गया हड़प संस्कृति वर्तमान में कौन सी संस्कृति है हड़प संस्कृति है लालू मंत्री बना था तो हड़प गया चारा ही हड़प गया देख लीजिए क्या क्या हड़पा है लोगों ने जब जब पद मिला है हड़पते चले गए और उस पद को भी हड़पने के लिए लगे रहते हैं सुरक्षा उस पद की अपनी कुर्सी की ऐसी सुरक्षा करने लग जाते हैं कि ऐसे लोहे के कील ठोक दिए जाएं कि मेरे नीचे से कुर्सी हिले नहीं भैया कुर्सी तो नहीं हिलेगी लेकिन जीवन तो हिलेगा कुर्सी नहीं हिलेगी आप कुर्सी को मजबूत कर सकते हैं लेकिन जीवन को कैसे मजबूत कर लेंगे जीवन तो एक दिन हिलेगा यह इतना भय क्यों सता रहा है व्यक्ति को ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है उसको सर्वत्र सुख लाभ होता है और पद बढ़ा बढ़ता चला गया और चिंता साथ साथ बढ़ती चली गई जैसे ही पद मिला पद के साथ साथ सुख भी शांति भी चली जाती चली गई अंदर अंदर, अंदर और वो चेहरा प्रसन्न दिखा करता था खिला हुआ चेहरा मिलता था जब जब मिलते थे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती थी पद मिलने के बाद मुस्कुराहट चली गई क्यों चली गई ऋषि कह रहे हैं कि सुख लाभ होता है जहां साथ साथ धर्म टिका हुआ होता है चेहरे के ऊपर प्रसन्नता रहेगी बनी रहेगी जाएगी नहीं ये सुख लाभ की बात कही अब इसके विपरीत हानि वाली बात भी कह रहे हैं स्वामी दयानंद जी क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है उसको सर्वत्र सुख लाभ और कह रहे हैं कि जो विपरीत वर्तता है वह सदा दुखी होकर अपनी हानि कर लेता है हानि हानि इतनी कि, कितनी बड़ी हानि करता होगा माने जो धर्मयुक्त व्यवहार से विपरीत बरतेगा तो निश्चित रूप से हानि होगी हानि से बच नहीं सकता और कोई भी जीवात्मा अपनी हानि नहीं चाहता हम अपने आप को टटोल करके देखें क्या हम हानि चाहते हैं लेस मात्र हानि नहीं चाहते लेकिन जब धर्म से विपरीत व्यक्ति बरतने लगता है तो निश्चित रूप से सुख की हानि होने लग जाती है दुख प्राप्त होता है और ये हानि इस जीवात्मा को कहां तक घसीट करके लेकर के जाती है हम कल्पना नहीं कर सकते जब व्यक्ति एक कर्म करता है इस अधर्म से युक्त होकर के अधर्म से युक्त होकर के जब हम कर्म करते हैं ऐसा लगता है कि कर्म तो बहुत छोटा सा किया था कितना छोटा सा कर्म किया था यह जो अवतारवाद चला हुआ है आप पढ़ेंगे गीता के दो श्लोक ये अवतर अवतारवादी उन दो श्लोकों को मुख्य रूप से देते हैं कौन से यदा यदा ही धर्मस्य से ग्लार्भवती भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मा स्रजा, और दूसरा वो साधु नाम वाला है असाधु और साधु ये परित्राणाय साधु नाम उन साधुओं के परित्राण के लिए रक्षा के लिए और वहां धर्म के उत्थान के लिए और अधर्म के नाश के लिए दुष्टों के नाश के लिए मैं सृजाम्य ये दो श्लोक वहां गीता में गीता का आधार लेकर के इन दो श्लोकों को अवतारवादी बोलते हैं अब आप देखेंगे देवी भागवत पुराण को देखिए देवी भागवत पुराण में क्या लिखा है कि विष्णु ने भृगु की पत्नी के साथ जार कर्म किया और वो जार कर्म किया तो भृगु ने विष्णु को साप दे दिया शाप क्या दे दिया कि तुझे धरती पे जाना पड़ेगा जन्म लेना पड़ेगा भोगना पड़ेगा क्या क्या बनना पड़ेगा कछुआ मछली सुअर ये बनना पड़ेगा अवतार जो बोलते हैं एक मत्स्य अवतार बोल रहे हो एक कूर्म अवतार बोल रहे हो एक वराह अवतार ये हैं क्या अब विष्णु ने कितनी देर का कौन सा कर्म किया था भृगु की पत्नी को दूषित कर दिया और उसने शाप दे दिया हम देखें कि ये अवतारवादी बुद्धि ही नहीं लगाते यदि बुद्धि लगा रहे होते तो अवतार को नहीं मानते वहां अवतार का कारण क्या दिया है मैं उन साधुओं के उन सज्जनों की रक्षा के लिए आता हूं दुष्टों के नाश के लिए आता हूँ धर्म के उत्थान के लिए और अधर्म को दबाने के लिए आता हूं लेकिन यहाँ तो देवी भागवत तो कह रही है कि भैया वो कुछ नहीं करने आता क्यों आता है क्योंकि भ्रभु ने साप दिया था उसने गलत काम किया था इसलिए वो सुअर बनना पड़ा उसको सुअर क्यों बनना पड़ा अपने कर्मों को भोगने के लिए बन, बनना पड़ा है न कि किसी की अवतार ले, लेने के लिए आया हो अब विसंगतियां देखिए भागवत पुराण पढ़ेंगे आप भागवत पुराण में ये कहते तो महर्षि व्यासकृत हैं व्यासकृत वो पुराण है ही नहीं बहुत नवीन है भले ही वो नाम लिखते हों उस भागवत पुराण में आप देखेंगे बुद्ध अवतार की बात करते हैं बुद्ध ने भी अवतार लिया और बुद्ध ने अवतार क्यों लिया वो जो भगवान का अवतार बुद्ध आए हैं वो इसलिए आए हैं कि जो वेद मार्गी थे उनका नाश करने के लिए और नास्तिकता फैलाने के लिए आए थे अब आप देखेंगे कितना परस्पर विरोध है कहा तो गीता कह रही है कि रक्षा के लिए आए और यहां कह रहे हैं कि नाश के लिए आए थे अब ये जो इस प्रकार के श्लोक दे करके वहां बीच का जो बात मैंने कही देवी भागवत वाली विष्णु ने कितना कर्म किया कर्म किया होगा दस मिनट बीस मिनट घंटे दो घंटे एक जीवन भोगना कितना पड़ा एक व्यक्ति छोटा सा कर्म करता है अधर्म से युक्त हो करके जब जब अधर्म से युक्त होकर के कर्म करेगा ऋषि दयानंद जी भूमिका में प्रतिज्ञा कर रहे हैं ये आठ बारह पंक्तियां ऐसी हैं स्वामी दयानंद जी ने बहुत कुछ उड़े लिखा है कह रहे हैं कि जब जब व्यक्ति अधर्म से युक्त होकर के कर्म करेगा कह रहे हैं कि वे दुखी होकर सदा अपनी हानि करता रहेगा उसकी हानि होगी दुख साथ में आएगा और हानि होगी एक कर्म किया उस एक कर्म के फल को भोगने के लिए कितने जन्म लेने पड़ रहे हैं कितने जन्मों में दुख भोगना पड़ रहा है ये हानि ही है इसलिए ऋषि दयानंद जी इस व्यवहार भानु में व्यवहार को साथ साथ सिखाते हुए सिद्धांत की बातें धीरे धीरे हंसी मजाक करते हुए ऐसी कथाएं भी इस छोटी सी पुस्तक में दी हैं, मजाक करते हुए विनोद करते हुए सिद्धांत की बातें सिखा रहे हैं व्यवहार सिखाते हुए छोटी सी पुस्तक है इस पुस्तक का अवलोकन करेंगे धीरे धीरे ऋषि दयानंद जी की जितनी भी पुस्तकें आप उठाएंगे संस्कृत वाक्या प्रबोध में छोटे छोटे वाक्य दिए हैं उन वाक्यों को भी देंगे तो वहां भी जगह जगह सिद्धांत की बातें हैं स्वामी दयानंद जी की पुस्तकों को स्वामी दयानंद जी के मंतव्यों को देखें सिद्धांत जानें और विद्वान बनते चले जाएं, इतना ही शांति पाठ दउ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वीवी शांतिराब शांति रोषधय शांति वनस्पत ये देवा शांति शाति शांतिरव शांति सी ओ शाति शाति शांति, शांति